आज दो हजार पंद्रह गुरुवार का दिन पिछले वर्ष जनवरी के अंतिम और एक एक वर्ष के दौरान हमने नौ उपाय उपाय उपाय का अध्ययन करा ठीक तो अंतिम गुरुवार के पहले जनवरी के गुरुवार से तो जनवरी के अंतिम गुरुवार से आज सब में आप सबको बहुत बहुत साधु आज की आप सबने रुचि लेकर इस का करना अपना समय भी लिया और रुचि भी व्याखो हम व्याख्या पढ़ते जा रहे हैं ये तो और ये अब से करीब एक हजार वर्ष पूर्व दस और समस्त व्याख्या सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो क्योंकि अन्य आचार्यों ने भी क्यूँकि संस्कृत में थी इसलिए लंबे समय तक संस्कृत का प्रचलन जैसे कम हो विदेश यात्रा पर जैसे जैसे लोग महाराज को पूर्ण बहुत किया और हम सबके लिए बहुत बनाया अन्यथा जो उस साम्राज्य की व्याख्या पर हमारा अंतिम चरण में यहाँ पर लिखे हैं फिर संक्षेप में आज वाचन करेंगे तो अगले आते पुनः इनको लेकर आठवा उपाय समाप्त करना है और तदंतर हम आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रश्नोत्तर वर्कशॉप जैसे भी आप अपन तो तो जीवन में जीवन बुद्धि से कुछ होता नहीं बुद्धि जा जा में जाने से और ऐसा भी नहीं पड़ता है में गाना बनेगा तो कुछ बोलते हैं यहाँ तक और उसमें से कुछ बोलते थम जो ग्राम्यता है वो बुद्धि से होती तो तो है और बुद्धि के बाद एकत्रित करके उसको मनन चिंतन करना ये हमारा प्रचार है और में इसमें से कुछ तो करते हैं पावर ऑफ क्रिएट का विषय ये सूत्र का मतलब हमने कोई भी ऐसा नहीं है करते हैं क्रिएटिव और क्रिएशन जब आप एक काव्य लिखते हैं जब आप एक कोई भी क्रिएटिव आर्ट करते हैं ये बहुत क्वालिटी होती है या फिर भी क्रिएशन करता है उसको है देता है उसको और वापस अपने में जैसे एक आदमी दुकान है और शाम को वापस इसके अलावा जब हम स्वप्न देखते तो में जो कुछ भी दिखाई दिखाई हमको में में दुश्मन भी भी देते हैं, हैं। हमें तो दे सकते हैं। देखे। देखे। में देखने वाली हर चीज हमने ही बनाई क्योंकि वहा ना तो कोई और व्यक्ति था न कोई घटना अगर उसका सांसारिक दृष्टिकोण से तो जो कुछ प्रमे, प्रमे प्रमाण और प्रमा का आप स्वप्न देखने वाले तू भी स्वप्न है और स्वप्न के प्रमेय भी तुम्हें हमेशा आप कुछ भी नहीं देखा हमें प्रमेय प्रमाश और प्रमाण तीनों ये क्रियात्मकता हमारे लोकसभा में छोटे तो रचनात्मकता हमारी तो जैसे हम, हम कुछ करना चाहते हैं जो है। हम उसको है। जैसे इच्छा मात्रा से कुछ हो जाए क्रम से करना पड़ेगा पहले तो तो तो में में ऐसा नहीं एक निश्चित क्रम में ही कागज है। इसलिए हमारे रचनात्मक तो लेकिन हमको सबको इस बात का करना पड़ा लेकिन जब हमारी रचनात्मक इन पांच सीमाओं को लांगने लगती कि जिस वो रचनात्मकता इन सीमाओं को इकार कर देती है सीमाओं को नकार देती उस समय हमारी रचनात्मकता की विशालता प्रकट अगला सूत्र है त्रिपद्य अद्य अनुपरण अब उनको तो क्या करना चाहिए कैसे हम अपनी चेतना को पहचानें वो अपनी चेतना को एक सामान्य व्यक्ति अपने आप हाँ को मन बुद्धि से पहचानता है में में मन मैं मैं मन तो मेरी बुद्धि तेज चल गई गया मैं स्मार्ट हूँ उसकी हम चीज वो अपने मन बुद्धि के अनुसार शरीर से ना उसके पास उसके और कोई पैमाना नहीं है आपको अपनी मन से से तो से है है है ये ये भी भी क्योंकि क्योंकि करते हैं तो उसको भी आप उसको के लिए लिमिटेड जिस समय हम चेतना के स्तर पर उतरते हैं जब हम ये डिविनिटी से काम करते हैं चेतना आप स्तर पर काम करने कोई डिवीनिटी से काम करना को जैसे कृष्ण तो तो बोला था वो से लड़ने के बना चेतना के स्तर पर उतरकर कर तो ये दौड़ना तो हो वरना तुम एक चैतन्य हो और तो तुम अपनी जिम्मेदारी उस समय कर्म खर्च को मांगता है तो ऐसा करने के लिए त्रिपद आदि अनुपरण होना त्री यानी ती तीन पद यानी तीन स्थितियां हैं जागर त्रिपद अत्य मतलब होता है आदि जैसे हम कहते हैं आदि देव आदि का। काल का क्या मतलब देव का मतलब क्या है वो देव जिसके पहले कोई देव नहीं था तीनों परिस्थितियां स्वप्न सुसुप्त में मतलब होता है प्राण प्राण का मतलब होता है प्राण किसी मूर्ति को लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब हम उसको देवता है हम देवता मांगते हैं जब उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऋषि कहते हैं तीनों परिस्थितियों में उस आदिदेव की प्राणी जो तीन स्थितियां जागृत की प्राणी ठक आदिदेव क्या है आपकी, आपकी अंतिम चेतना इसके कारण करने से आप तीनों परिस्थितियों में अपनी सूर्य की अवस्था का अनुभव करेंगे जब आप जानते तो तो में अपने आप अंतर्मुखी करके अंतर्मुखी चेतना पर स्थिर करके शांत करने का नाम है सूर्य सूर्य की परिभाषा यह है कि आप अपने इंट्रोवर्ट करते हैं बाहर संसार में जो सारे आंखें बाहर बैठ रही बाहर स्पष्ट को अंतर हो जाओ, तो मतलब के के जब अंतर्मुखी भाव से चित्त स्थिर हो जाता है उसी का नाम तोड़ा है तो स्थिर करने की स्थिति है उसी का नाम तुले है और इसी स्थिति को आपने तीन जगह पर, पर आपको प्राणे प्राणे करना है, फिर उस है और फिर लेकिन तो तो जैसे जैसे कभी हम परेशानी की मनोस्थिति में होते हैं तनाव ग्रस्त होते हैं तो हमको डरावने सकते हैं डर डर के उठ जाते हैं रात में कभी हम बहुत प्रसन्न मना होते हैं तो खुशी में नींद भी उड़ जाती है और जब स्वप्न भी आते हैं तो कुछ कुछ ऐसा दिखाता है हमारे मन के तो वास्तव प्रतीक है प्रतिबिंब है हमारी अंतर्वृत्ति अंतर जैसे जैसे शुद्ध होते चलते हैं अगर अंतर्वृत्ति बहुत प्रसन्न और शांत स्थिर है तो धीमे तो धीमे तो ऐसी तीनों उसका उच्चतर भाव बताया गया है ये उसी में अनुप्राणी है वहाँ फैलाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम अंतिम चरण पर आ गए हैं तो अब तक का स्तर ऊपर हो गया हम समझ चुके हैं कि कुर्सी भी चैतन्य है ये जमीन भी चैतन्य है मैं भी चैतन्य हूँ आप भी चैतन्य में देखा जाए तो हमारी अल्टीमेट रियलिटी उस चेतना से ही है हमारा वास्तविक परिचय उस चेतन से है तो अब हम अगर ये जानते हैं कि वो चेतन या उस चेतन की जो हम परिभाषा करते हैं कि जब हम अंतर्मुखी भाव से चित्र की स्थिर स्थिति में आ जाएं उसी को तो, तो उसी अवस्था को जाग्रत तो जागृत में अनुप्राणित ऐसा करने के लिए हम दो धारे तो सुन तीन धारी कि हमारी ट्रिपल एजेट अवेयरनेस की जरूरत होती है जैसे हम कभी कभी तो होता है बहुत ज़्यादा हम दो चीजों पर एक, से भी से हैं। पर एक साथ ध्यान उसके बारे में भी अवेद हो जाते हैं अवैध मतलब जागरूक सांस निकालने के प्रति जागरूक है सांस लेने के प्रति जागरूक लेकिन इन दोनों के अंतराल के प्रति हो हो है है क्योंकि क्योंकि उस उस समय चेतना उस समय ना तो चेतना का का ना ना हम सांस सांस सांस ले रहे ना रहे हैं हैं निकाल लेने का हो रहा है। या उसका हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर मात्र चेतना का अस्तित्व है ना नियशन है न बैठ गई है दूसरी लहर टूटी नहीं है मतलब ही है बिल्कुल तो अगर उस स्थिति पर हम ध्यान केंद्रित करें श्वास के पास करना है श्वास तो जब लेने से निकलने की स्थिति बनती है निकलने से जब लेने की स्थिति बनती है उनके बीच के सदनी घाट पर भी ध्यान देना ये एक उदाहरण इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक बात कहते हैं फिर एक अंतराल आता है फिर दूसरी बात एक शब्द बोलते हैं अंतराल पर ध्यान तो उसको तो बोलते हैं ले अगर ये तीसरी अवेयरनेस हम डेवलप करते हैं सबसे पहले वो हमारी बुद्धि बुद्धि होती होती चली चली क्यों कि सभी पुराणों कि सभी ऋषि में इस से इसी बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है ये ना ये बुद्धि इस शरीर के साथ ही रहती है इस शरीर का होना लोग से प्राण से वो भी ये आएगा कि हम प्राण हैं येगा जरूरी है लेकिन जो उसकी से, से और कुछ है कि मेरा मेरी है, मेरा पैसा है मेरा इस तरह वो जब हमारे अपने किसी चीज तो पर टिकी उसके तो बहुत में इसके होने अंदर भाव से चिंतक की स्थिरता अगर वर्ष में कुछ करना है तो हम फिर बाद में का प्रयास जब भाव से सफल हो जाता है अनुप्राणित कर प्रयासु इसलिए दूसरे सूत्र का मतलब है तीनों ती अवस्थाओं में जागृत सपना सूची आदि यानी आदि देव को अनुप्राणित करें उसकी प्राण प्राणों में आदि देव मतलब या यूनिवर्सल इसका है इस दिखने दिखने दिखने और अभी जो कि हम ये तो प्रयोग कहाँ करा हमने अध्ययन अनु का हमने अंदर ये।, ये हमने अंदर किया हमारे चित्त की स्थिति को ठीक किया हमने बुद्धि के दोस्तों को कम किया दूसरी बुद्धि बुद्धि से दुण दुण दुण दुण आगे बढ़, उसके को बढ़ाया तो जब आगे बढ़ती है तो हम अपने भीतर जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखती है वो परिस्थितियों में आदि देव को उसके बीच उसी में बनाते हैं हम बाहर से नहीं फैलाते हैं चूंकि उसमें ही उसको मात्र हमको अनुप्राणित करना है वो अपने आप हाँ अब शरीर अनुप्राणित करा है चित्त को हमने प्रतितंबरा बनाया है चित्त को हमने अपनी प्रक्रिया को शुद्ध किया है जिसके द्वारा हम अंतर्मुखी भाव से वितरल में है, है। के का का मतलब इस बात सतत आपको चिंतन करना है कि जो, भी वही चेतना जो मैंने अभी अभी अपने भीतर महसूस लेकिन ये बात हमको यहाँ पर समझना कि तीन स्थितियों में हम उस चेतना को जो तीनों स्थितियां चेतना से बदी शंका नहीं क्योंकि हमने अभी अभी वो प्रयोग देखा था कि जागृत के अंदर भी हमको जो कुछ दिखाई देता है वो हमारे किया है, तो उसको है या हम एक बीच बोलते तो पेड़ भी हमें क्रिया भी है उसका दर्शक भी हम दृश्य भी वो दृष्टा भी तीनों जो स्थितियाँ प्रमाण और प्रमाण वो हमारे विकल्प से पैदा हुई है हम ही है तो जब ये बात हम अपने बाहर की के अब तक हमने अपने प्रक्रिया से किया कि हमारे भीतर है। वही बाहर भी अब मुझे इस कुर्सी के रूप में व्यक्तियों के रूप में इस मकान इस संसार के रूप में वही मेरी आदिदेव की प्रतिबिंब मुझे बाहर में दिखाई देता है मतलब बाहर जो मंदिर में जाते हैं एक देवता की मूर्ति देखते हैं वो, तो है। वो, है। वो देवता से बेहद मोहब्बत हो जाती है बेहद लगाव हो जाता है तो उसको वो देवता समझा के बाहर में दिखाई देता है उसको हता देखता है और ये हम यहाँ पर जिस देवता की बात कर रहे हैं वो आदि देवता आदि देवता है ना सब देवताओं का देवता है हम यहाँ पर अपने आचरणों पर उस नाम का है मोहताचर वो है हमारे अंतिम चेतना अंतिम चेतना सर्वोच्च चेतना है जिसको हम लोग चेतन्य हम आत्मा जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड आदि देख के अब उसकी प्राण कृषि आपको पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में करनी हर चीज लकड़ी हो चाहे पत्थर चाहे आपका मित्र हो चाहे आपका दुश्मन वो आपको वहीं पर आपको उस आधे हमने किया शरीर तो और शरीर के बाहर अभी हमने चित्त में किया चित्त कि और उसके बाद में इस शरीर के, के दिखाई देता है वो हमारा आपने ही लेकिन ऐसा करने करते करते कभी तो भी क्या होता है योगी को कभी कभी अहंकार कभी कभी दिशा से भ्रमित हो जाता है क्यों भ्रमित होता है उसको दिशा भ्रम करने के लिए इतने सारे इतनी सारी योगिनियां बैठी हैं उसके पास बैठी हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और बैठे हैं सबसे रस रूप स्पर्श गंध और शब्द ये पांच धर्मात्रा है उसको लाके वापस संसार में ले जाने के लिए इस हम इसे कई बार पढ़ सकते हैं तो है और उसके आस पास ये योगिनी बेटी है जो आपको कभी भी बढ़ने से सतत रोकती है चंडी यानी भयावहता तब तक है जब तक कि हम उसके रहस्य को नहीं समझते। जिससे की अज्ञाता माता के रहस्य को समझ वो, वो अज्ञाता माता ने रह जाती वो हमारी ज्ञात और जैसे ही वो वो वो होती है है अति सुंदर बेहद आकर्षक और हमारी वो हमारे साथ बजाती अब तक जो हमारा रोकती थी, जो हमारा रास्ता ऊर्जा वही उर्जे उठाते आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन योगिनियों के खिलौने रखे जब उन योग से जब जब इस इस पर शुरू बढ़ ईर्ष्याओं से, आगे से, से दूर गया। क्योंकि ये सब परिणाम हैं, हैं, जो हम है। क्या तुलना करते, है। कर करते हैं और संसार की कामनाओं के पीछे भागते हैं ऐसा होने के पीछे मात्र यही होगी जो हमको अपने मार्ग से लेकिन अगर हम के रहस्य को जान ले, ये आपको भटकाने आई है और हम हैं कि हम नहीं भटकेंगे हम कि हम कि तक जाने के लिए तत्पर हैं, तो उस परिस्थिति में वो फिर और अधिक आपका विरोध नहीं कर सकते उसके बाद में हम आपके सदैव लेकिन अभिल्बन जितनी कामनाएं है वो मन की जो अंतर्मुखता है उसको भंग उस अंतर्मुखता से बाहर आपकी अभिलाषाएं पैदा और उसके बाद क्या होता है? वो कर्म फल को ढोने वाला, वाला सीमित जीव बन जाता है वो कर्म फल को ढोते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म दूसरे जन्म से तीसरे जन्म तीसरे जन्म से चौथे जन्म और लाखों जन्म तो समावेश मतलब होता है कि ढोने वाला ढोर बन जाता है मतलब कर्म फल जैसे ही आपकी अभिलाषाओं की गति संसार की तरफ लेती है प्रतिस्पर्धा तो वो तुरंत समावेश हो जाता है कर्म को ढोने वाला सीमित जीव बन जाता है तो यहाँ पर ना एक बार अगर वो योगी गलती करता है या एक सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि जो अभिलाषाओं के में ये अभिलाषाओं की गिरफ्त में वो कर्म फल को ढोने वाला बन है और वो गर्म फल का कई जन्मों के तो कई जन्मों में दुख होगा है, क्योंकि संसार में जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं कि बाई डिफॉल्ट दुख संसार में लोग है संसार शरीर है और जब तक नहीं है जब तक आप अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानते तो और की चिंगारी से से आती गायब हो तो जाती इंसान हमेशा दुखी होता है क्षण को जो खुश के है तो, के तो इस दुख को स्थायी रूप से अगर कोई तो वो है आपका तो ताँगे। ताँगे ताँगे। ताँगे महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे कि दुख दुख दुख का का कारण है है और निवारण वो कुछ बोलते ही नहीं थे थे वो खाली बोलते हमेशा और क्या प्रश्न पूछे तो आंखें डालते थे तो। क्योंकि वो खुद सेल्फ रिलाय इसलिए उनको बहुत ज्यादा अपन लोग जैसे चिल्ला पड़ती तो आटे डालते थे और अब जब दुख से। तो हम सोचते हैं इस दुख से के से और दुख का निवारण है दुख है दुख का कारण है लेकिन सोचो, ये आदमी ही नहीं हमेशा लेकिन ऐसा नहीं है आपने चाहे कि कुछ किया आज के पैदा कितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हो, उन सब कर्मों को आप नष्ट कर आपके संचित कर्मों को नष्ट कर सकते उसको नष्ट करने के लिए एकमात्र तरीका है अपनी आइडेंटिटी बदल दो ये मैं शरीर नहीं हूँ मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ और चेतना से जैसे ही आपकी आइडेंटिटी है उसके कर्मों से उसके संस्कार तो कोई कारण नहीं की आपका पुनर्जन्म हो क्यूंकि पुनर्जन्म तभी होता है जब मन बुद्धि अहंकार रूप स्पर्श हो सकते जरा संकार कर देते हैं क्यों कि वो तो यहाँ ही नहीं है हमारा हमसे इसकी दोस्ती पहले जब इस आठ में लेके जाएंगे नहीं पुर्याश्ता तो अगले चरण तक लेके कौन जाएगा बैलेंस जीरो किन्हार बढ़ क्या करो तो अभिनंदन इसका इसका सदा व्यय प्रवीण कब का मतलब होता है कब उस पर आरोप मतलब अपने जब आप तय कर लो कि मुझे अपना आइडेंटिटी चेंज करना तो ये पसंद कर कि बेटे से पहचाने जाऊँ या फला में गाँव का रहने वाला बुद्धिमान या मेरे धंधे से पहचाने जाऊँ या मेरे नाम पते से पहचाने जाऊँ ये हमारे पहचान अगर वो में। अगर मैं आपसे तो गरीब हूँ आपसे तो से ये हमारे बुद्धिमान पहचानों को छोड़ के जब आइडेंटिटी पर आरोप होना चाहता हूँ उसको पकड़ना चाहता हूँ उस पर आरोप होना चाहता हूँ प्रमात्र भाव। में में नहीं लेकिन इन सबको जो केंद्र है मैं उस से जुड़ा उस अभिलाओं के कई होते आपका लिमिटेड ख़त्म आपका जो लिमिटेशन खत्म हो जाता है यू बिकम अनलिमिटेड आपकी जो लिमिटेड हो आपकी एक सीमित जीव हो है, है और क्या कि जैसे आप एक छोटे से बोतल में पानी है, आप उसको गंगा जल बोल लो चाहे आप तो गुलाबजल बोलो वो एक सीमित भाव में लेकिन जैसे एक लोके उदाहरण है जैसे ही वो टूटता है ऐसे ही उसकी सीमाएं टूट जाती है हैं? जब कि मैं वास्तव में शुद्ध चेतना मुझे न तो कोई गीला कर सकता है न कोई आग लगा सकता है न कोई न कोई मृत तक न मुझमे कोई क्षय कर सकता है न मुझ में कोई बड़ो क्योंकि मैं विशाल से विशाल महीन से इसका तो भी नहीं कर सकते। जो कुछ हो तो मैं इसमें बढ़ा के बढ़ सकता है इसलिए जब हमारे जो तो रियल आइडेंटिटी पुष्प भाव में जीने रहते हैं तो अब उस व्यक्ति का कैसा जीता है बहुत तला विमुक्त हो भू यह पति समान है अब ये बहुत था था। हमारा शरीर ऐसे पंचम पृथ्वी है जल जन्म अग्नि ठीक है थी ना ये पांच शरीर कंचुकी की तरह वहां पड़ता है कंचुकी का मतलब होता है यह अपने ओढ़ने की तरह जैसे हम कंबल ओढ़ के की तरह महसूस करता है कि ये पांच मेरा ओढ़ना है जिसके अंदर मैं हूं पहले वो एक था अंदर पहले नारियल था। तो उसका अंदर था, नारियल का का नारियल पत्थर की तरफ चिपका हो उसको फोड़ो तो अंदर फूट जाता लेकिन अब वो नारियल थूक गया वो अंदर से विड्रॉ कर लिया उसने अब वो बाहर का जो कवरिंग है उससे उसका तादाद में समा अब वो कब तक है पति समा पति समय शिव के बराबर शिव नहीं बनाना चाहिए भाग बाहर पर वो जब नारियल को तोड़ेंगे तो अक्षत बोटा बाहर निकल बिना टूटे टूटे बाहर आए क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया जो है जो बाहरी कवरी है उससे अपने इसलिए कवरी तो इस तरह जिस तरह के गीले नारियल से वो सूखा नारियल बन जाता है उसके अंदर और वो अपने बाहरी आवरण से तादाद में समाप्त कर लेता है अब उसको इलाकों वो तो बचता है लेकिन जैसे ही वो नारियल फूटता है वो अंदर से साबुत होता है। क्योंकि नारियल टूटा अंदर का नारियल का जो ऐसा ही वो होता है कि जैसे ही वो जब वो उसका शरीर त्याग होता है वो परेशानी के शिव से एक हो जाता है वो वो वो वो तो तो समय विमुक्त है है है और, और पर, मतलब होता समय है। कौन है? तो वो की तरह हो गया जीवन जीते हो गया उसकी डेस्टिनी तय हो गई है अब उसने अपने सारे प्री डेस्टिनेशन समाप्त कर है प्री डेस्टिनेशन है प्रारब्ध उन प्रारब्धों को तो वो का है तो जैसे जैसे से अपने आप को होगा अब उसका खत्म और वो मंत्र हो जाएगा देखिए वो मुक्त तो हो गया इसी के नाम है जीवन मुक्त तो जीते जीवन मुक्त तो हो गया लिबरेटेड भाई आप इसके बाद जीवन मुक्त हो गया आपकी जिंदगी कैसे जिएगा वो कि नैसर्गिक प्राणी शरीर से जो तादाद में वो नैसर्गिक जब इस शरीर को चेतना ने बनाया तो चेतना सर्वप्रथम प्राण का रूप है अपने आप को करती है और प्राण का जीवन चेतना से प्राण को प्राणित करने का, रहे हैं। प्राण का प्राण कौन है अब हम इसको पढ़ रहे हैं कि से अनुप्राणित बकर प्राण प्राण की तरह हो जाए क्योंकि प्राण को यह अधिकार किसने दिया कि तुम जहाँ रहो वो आदमी जिंदा रहेगा ये चेतना ही है जो अपने आप को प्राण के जो शरीर में प्रविष्ट कर और ये प्राण दी जब वो बच्चा पेट में आता है तो उसको विश्व चेतना से प्राण मिलते हैं वो सांस नहीं लेता लेकिन जैसे ही वो संसार में प्रवेश करता है वही प्राण श्वास रूप में बदल चेतना से जुड़ा स्पन्न से जुड़ा प्राण प्राण से जुड़ा और से जुड़ा शरीर एक क्रम क्रम है जिस क्रम में तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं इसको तोड़ने का जब तक कि वो प्री प्रीडि रूप से जिस रूप में आया है वो वापस समेट न दिया गया इसलिए जब तक वो प्राण है तब तक, तक ये शरीर है क्योंकि प्राण से ही चलता है शरीर हमारी ये तो चल रहा है श्वास तो चल रहे हैं प्राण प्राण चल रहे हैं चैतन्य तो से है। तो चैतन्य मूल है चैतन्य के स्पन्ध से बनना चाहिए शरीर तब तक, तक रहेगा जब तक तो आता जब तक उसमें प्राण है जब तक उसमें जैसे ही ये नेत्र के संबंध का आता है, जैसे ही या प्राप्त शरीर समाप्त होता है वैसे ही वो पति से पति ये शरीर जब तक उठाता है जब तक कि नेत्र भी रूप से नारियल फूटता है जब तक उसके अंदर उसको जैसे ही वो नारियल फूटता है मुक्त हो जाता है अब ये बड़ा अच्छा है नासिका संबंधित संयमान कि मौबे को अशुभ नासिका नासिका प्रतीक आपके प्राण था नासिका मतलब प्राण श्वास सांस, जो जो उसके अंदर उसके अंतर यानी उससे पाइनर, उससे सूक्ष्म और उसका मध्य यानी हम केंद्र से केंदर और केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य वो जाता है और प्राण के मध्य में क्या चेतना प्राण के मध्य चेतना है क्योंकि प्राण का सत्य खोजों को तो चेतना मिलेगी और प्राण बनाए हमको उस चेतना के ऊपर सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस पर पर या मेरे वास्तविक वास्तविक मैं पर वास्त्रिक वास्त्रिक जब ध्यान केंद्रित करता हूँ मैं अपने उससे संयम ऐसा करने से ऐसा संयम करने से संयम करने से यानी बार बार अवेयर होने से बार बार बढ़ाने कि मेरे से प्राण है और प्राण से तो प्राण के भीतर उसके केंद्र में चेतना है तो नाचिका अंतर्म ध्यान केंद्रित करने से की मत आप ऐसे योगी जो ऐसा कर सकता है मत रहना या बोलता है उसके बारे में हम क्या बात करें हम उसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं क्योंकि हमारे जवान शिव के बारे में बात करने लायक ही नहीं हमारे शब्द हम शिव का ना। बल नान कर सकें पर फिर भी हम आपको बताते हैं और वो चाहे सव्य अफसव्य दाइना बाया सव्य बाया बोलते सब्य जैसे वो जब हम कोई उसको अफसभ्य करते हैं किसी विशेष कर्मकांड के समय अफसव्य करते हैं सभ्य करते हैं बाई तरफ हमारे होती है नाड़ी ढाई तरफ होती है बिंगला नाड़ी मध्य पहुंचता है सुषमला नाड़ी हम यहाँ पर बड़ा सुंदर बहुत महत्वपूर्ण बात जो विषय यहाँ समझाते हैं ये था हमने बताया था कि प्राण प्राण से श्वास से शरीर इसी तरह जब चेतना समय को बनाए इस चेतना ने समय को बनाया था था था था था था। तो समय बनाने के लिए क्योंकि सबसे मूल संरचना इंसान का शरीर सबसे मूल संरचना इंसान का ईश्वर का सबसे कड़ी बाकी की सारी संरचना क्योंकि विवेक दिया है तो मनुष्य को दिया है मुक्ति का रास्ता बताया है मनुष्य मनुष्य मुक्ति अगर अगर तुम ऐसा तो उसमें तीन चीजें अब यहाँ पर बहुत तो ध्यान देने लायक बात है कि जो जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते नाड़ी है जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं और सुषुम् नाड़ी को अग्नि या नाड़ी बोलते हैं। बीच तो ईडा नाड़ी जो है प्रतीक है कहते हैं कि उसी से बना पूरा ऑब्जेक्टिव या प्रमेय संसार ईडा पिंगला नाड़ी से बना प्रमाण संसार नाड़ी से बना प्रमाण संसार ये आर्टिफिशियल क्रिसे में तुमने कोई भर नहीं है ये भी तत्त्व है जब तक प्रमाण और प्रमाण का भेद है तो प्रमाण और प्रमाता में कोई तो ऐसे ही विद्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवल यानी प्रमेय संसार पिंगलन नागरी प्रमाण संसार यानी देखने की क्रिया या सुनने की क्रिया यह हम दोनों के बीच का जो तो मुझे देखता प्रमाणित प्रमाणित करते हो कि तुम हो देखता तो करता कि कि तुम करता है घटना घटित में। या मैंने सुनी ऐसी बात तो ये प्रमाणीकरण भी एक प्रमाणा जाता इसलिए वस्तु वस्तु का भोक्ता और उसका प्रमाण प्रमाण में ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है और एक है कॉग्निटिव वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ना और या, और सुशमना से बने चंद्रनाड़ी तुम नाड़ी और वही नाड़ी से बने वही लाड़ी से कॉग्निटिव का मतलब होता है कि प्रमाण कॉग्निशन का मतलब कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान लेना जो आपने टेक्निकल लैंग्वेज बोलो तो आपको कहता है संज्ञान लेना जानकारी लेना और उसको एंडोर्स करना तस्दीक करना कि हाँ मैंने इसकी जानकारी ली जैसे आप कहोगे जहाँ नहीं मैंने देखा मेरे सामने ऐसा आपने देखा आपने प्रमाण लिया तो इसके का नाम है कॉम्बिनेशन ना और ये कॉम्बिनेशन जब कान से आख से नाक से जीवान से स्पर्श से उसका नाम है कॉम्युनिटी वर्ल्ड तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है कॉम्युनिटी वर्ल्ड है, है। तो इस तरह ये तीन गुना संसार है ऑब्जेक्टिव कॉम्युनिटिव और सब्जेक्टिव तीन तरह का वर्ल्ड तो ये तीन संसार तीन न से, से बना है ईडा चंद्र नाड़ी से बना है ऑब्जेक्टिव पिंगला सूर्य नाड़ जो दायन तरफ होती है उससे बना है प्रमाण या जो केंद्र में होती है जो वहनी नाड़ी या अग्नि नाड़ी उससे बना मैथ या सब्जेक्टिव मैं मैं ना आपका मेरा और यूनिवर्सल ठीक अब हमारे पास तीन समय ये तीनों काल भी इन तीन नाड़ियों की भूतकाल इधर भविष्यकाल इधर वर्तमान इस तरीके से तीनों इसमें इस तीन नाड़ियों से तो आप में और हमारा जो तो जोड़ भविष्य और भूत ये तीनों में बने जो से बने अब वो योगी इन तीनों में प्रविष्ट करता है अपनी चेतना तो जिसमें अपने प्राण के प्राण को पहचान लिया और उसमें संयमित हो गया है उसमें अपनी चेतना को उसने कर, वो अपनी चेतना को ईडा पिंगला इन तीनों नाड़ों में प्रविष्ट कराता है और जैसे ही प्रविष्ट कराता है कौन सी चेतना अग्नि चेतना अग्नि जितना है तीनों के भेदभाष में तीनों का जो डिफरेंशिएशन डिफरेंसिएशन आपका जब खत्म हो गया तो मैं तो प्रमाणित आपको प्रमाणित तो करना पड़ेगा लेकिन मैं तो हमेशा तो प्रमाणित हूँ हर कोई अपना तरित नहीं कर सकता तो कि मैं तो हूँ ही आपका भी आपको बोले मैं तो हूँ ही तो आप स्वयं तो प्रमाणित हैं किसी स्वप्रमाणित है, है? हो, मकान हो या कोई घटना हो उसको तो आपको तो प्रमाणित करना पड़ेगा लेकिन आप स्व को प्रमाणित करोगे लेकिन अगर सब कुछ स्व है तो फिर किसको प्रमाणित करोगे इसलिए प्रमाण भी गया यानी कम्युनिटी वर्ल्ड भी खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड खत्म हो गया और क्या बचता है सब्जेक्टिव वर्ल्ड और कौन सा अनलिमिटेड सब्जेक्टिव वर्ल्ड या जिसको बोलते यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बचे इसलिए जैसे ही वो तीनों नॉल में प्रवेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं निर्वाण इसी स्थिति इस का नाम है निर्वाण निर्वाण का मतलब होता है फायर आग मिल का मतलब अब नहीं वाण का मतलब अग्नि जब अग्नि शांत तो हो गई उसने तीनों को जला दिया भूत भविष्य वर्तमान तो उसने आग में और हमारे प्रमाण को जला दिया और वो भी शांत हो गई इसी का नाम है निर्वाण निर्वाण का मतलब होता है अब अग्नि मिल की अग्नि कब तक जलते रहे जब तक तुम देख जब तक हमारा एक संबंध भी था लेकिन अब न तुम रहे न मैं रहा, न हमारा कोई संबंध भर्तमान में तक जाता, में जाता है वर्तमान आया था स्वतंत्र है क्योंकि तो उसमें सर्वोच्च स्वतंत्र चेतना जिसको बोलते हैं फ्री विल ऑफ लॉर्ड शिव छोड़िए उनके पास जो चेतना है वो उसका पूर्ण स्वामी वो पति समय स्वामी है अपनी चेतना वो भविष्य में जा सकता है भूत में में जा सकता सकता है, में तो इतना तेमें, तेमें तेमें तो है, प्रवेश कर लेकिन ऐसा वो किसी तो करता है तो वो हमारे पास मालूम नहीं नहीं मेरा बच्चे की तबियत ठीक हो मेरा घर में रुख आ जाए मेरे, मेरे नौकरी लग जाए अरे हम क्या होता है की हमारी इच्छाएं हैं हमारे सीमित भाव से प्रेरित लेकिन शिव की इच्छा किसी सीमित भाव से प्रेरित नहीं की इच्छा फ्री विल वो किसी सीमा से पर वो मात्र एक रिक्रिएशन है उसका मनोरंजन तो अगर वो योगी चाहे जो मनोरंजन के लिए भविष्य में जाए वर्तमान नुम में आए मुझ में मुझे वो में है। क्या भी में चला जाएगा प्रमे भाव पूर्ण स्वतंत्र उसके बारे में हम क्या कहें उस योगी के बारे में हम क्या कहें शिव के बारे में उसका कही शिव उस बन गया उसने भूतकाल में और उन तीनों को नष्ट कर दिया न तो दूरी क्योंकि हमारा था क्या बनाया था समय बना था उसने तीनों की सीमाओं पर अतिक्रमण कर दिया क्योंकि वो सीमाओं से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया था सब कुछ मैं तो फिर उसके लिए कहा विचरना असम्भव था कहां उसके लिए जरूरत थी कि मैं वहां भविष्य में नहीं जा सकता मैं नहीं जा सकता उस दूरी तक नहीं जा सकता नहीं है न है न कोई तो तो अब ये अंतिम सूत्र है बहुत सुंदर प्रतिमिलन प्रति शब्द दो चीज से बना है उन्मिलन उन का मतलब होता है कि जब वो अपनी चेतना को बाहर प्रकट करता है बाहर संसार में देखता है सुनता है छूता है तो उसे बाहर लेकिन जिसे ही वो इंट्रोवर्ट होता है कान भीतर आध भीतर भीतर तो भीतर भी संसार का अनुभव होता है तो उसको बोलते हैं निमिलन जैसे ही वो आत्मी उसको निमिलन समाधि लग जाता है उसको अपने भीतर शिव का है और बाहर भी उसको शिव का अनुभव होता है हम कहते हैं एक की स्थिति होती है उन्हें विध्वन की स्थिति होती है विध्वन जब आदमी संसार में आ है लेकिन अब उसके समाधि का नाम नया हो गया उसका नाम वो निर्विथान समाधि अब वो होता ही नहीं होता उस समाधि का नाम है तो वो सोए के काम करे संसारिक काम करे चाहे आपसे बातचीत करे अब वो हमेशा समाधि में रहता है क्योंकि उसको बाहर जो कुछ दिखता है शिव दिखता है और जब आंख मंचता है तो दिखता है अंदर की तरफ उसको निर्मिलन समाधि होती है बाहर ती लेकिन दोनों समाधिया मिलकर प्रतिमिलन कहें तो वो प्याग का मतलब होता है तो पूरी तरह तो से वो उस समाधि में रहता है इससे यहाँ की कोई देव उसको कोई जो बाहर ला सकती वो उस स्थिति में आ गया कि जहाँ से उसको वापस तो शक्तियों का स्वामी बचता है उस सब कुछ अब तो भीतर भी वही दिखाई देता है, है तो भी दिखा देता और दोनों के बीच में कोई भेद दिखाई देता है और वो आनंद से शराब होता है क्योंकि आनंद उसी शब्द का नाम है जब उसका कोई विरोध ना हो हम जब भी आनंदित होते हैं उस महान आनंद की एक चिंगारी महसूस करते हैं कई कई जगहों पर, पर अवसरों गुरुदेव ने व्याख्यान दिए तो कि आनंद की जो चिंगारियां हैं, तो है। इसीलिए है शिव शास्त्र में कोई बंधन नहीं है विधुन विषय ऐसा मत करो वैसा मत करो इतना बंधन नहीं क्योंकि हम इसी भी चीज का अनुरु जो सांसारिक खाना है जो इच्छा हो भाई करना है जो इच्छा हो करिए लेकिन अवेयरनेस जरूरी आप अगर अवेयर हो तो संसार के हर काम को करते वक्त आनंद के प्रति जागरूक होके उस आनंद के स्रोत तक जाते अगर आप जागरूक नहीं हो तो जानवर की तरह आनंद लेके वापस हो जाते उसका कोई उपयोग नहीं लेकिन जा, जान कर, जान हर आनंद आनंद तो उस और इतनी भी महिमा बुझ करो काम है क्योंकि सचमुच में संसार में जितने चाहे पानी पीने का प्यासे को पानी पिलाता है भूखा जो भोजन करता है वो हर आनंद उसी आनंद की चिगरा है और जैसे त्यागे हर आंद तो कोई आनंद त्याग नहीं लेकिन जिस में है वो फरुँप फरुँप है। क्योंकि हम हम उसमें प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं हम उस स्थिति से चिपक जाते हैं कि स्थिति बदल नोहित हो जाते मोह का मतलब यानी अज्ञान अज्ञान का का का मतलब तो तो मतलब मतलब है है मोह मोह मोह गलत भी लगा लेते हैं यही अज्ञान कुछ भी करना तो अगर आप फुल अवेयरनेस हो जाता है क्योंकि तो फुल अवेयरनेस के साथ आप चेतन तो हमारे तीनों शामो पाए शास्त्र पाए और तीसराणो पाए के पिस्तालीस सूत्र थे वो पिस्तालीस सूत्रों पर हम चर्चा समाप्त हो आप अपन ये चाहेंगे की आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक हम शिव सूत्र पर ये चर्चा करें क्योंकि शिव सूत्र को एकदम हम कैसे छोड़ने कैसे हम इसको कैसे अपने जीवन में परकुलट कर सकते हैं है है है हमारे। तो तो तो कैसे सकते हैं, हमारे जीवन में एब्जॉर्व कर सकते करता हूँ कि आप जरूर आते रहिए लेकिन साथ ही साथ अपना अपने विचार जरूर व्यक्त करिए आप अपनी जो भी घटनाएं अपन डिस्कस कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप सब साधुवाद के पास रहे हैं कि आपने शांति से उत्तर का जो एक साल तक चला अपना अध्ययन जनवरी का अंतिम गुरुवार से शुरू किया था और रख लगा गुरुवार से जनवरी का अंतिम गुरुवार है और हमारे एक साल में शुरू करना जो पहला वाचन आश्रम का दूसरा वाचन पूरा हो गया तो अपन चाहेंगे हर कोई हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आए वो अपनी बड़ी खुशी सब में आता है किताबों का सबसे बंद हमारा जीवन में इसका हम सदुपयोग करें हम हमें एक घंटा तो जैसे यहाँ देते हैं एक दो घंटा अगर एक घंटा बोल में दें कुछ साझाई भी करें यहाँ आए चिंतन भी करें कभी कभी कोई नहीं हो आके अभी बैठेंगे ना यहाँ तो निश्चित रूप से हृदय में कुछ शुभ चेतना शुभ भावना प्रबल होती जरूर है क्योंकि यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर की है। आप चिंतन करते हैं तो आपके हृदय के अंदर वो भावना अपने चित्तों को शुद्ध करना विकल्प विकसित करना है तो उसको करने के लिए निश्चित रूप से हमको इनिशियन खुद ही करना हो जाएगा तभी वो पुरुषार्थ हमारा अनुग्रह उसके अनुग्रह प्राप्त करने के अगर किसी के पास चाबी नहीं हो तो घर से चाबी मारती है ना कोई दिक्कत ही नहीं है चौबीस घंटे उपलब्ध चाबी आगे से हम डिस्कस करेंगे इन सूत्रों को फिर से और मैं चाहूंगा की अमीबा से हर कोई पाँच मिनट को भी अपनी बात कहे हम आपस ग्रुप इंस्पेक्शन करेंगे हाँ अरे में ये चाहता अरे क्या अरे है? पार्थ। की के है कि देखो एक बीज बोया खेत में खूब सारे पौधे होंगे कोई कीमत नहीं जब तक कि उन पौधों में फिर से बीच जाए अन्यथा प्रोजन ही खत्म हो जाएगा अगर कोई पौधों में बीज नहीं लगा तो फे? सब निर्बीज हो तो जाएंगे निर्मी नहीं करना है हमको और नए बीज पैदा करना है मैं ये नहीं कह रहा हूँ और गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मेरे शरीर का उपयोग किया और आपके लिए धन्यवाद देता हूँ उनके चरणों में मन्दत करता हूँ सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने शीर्षो तक की बात कर सकता तो तो तो तो तो तो मैं अपनी योग्यता को जानता हूँ है ना कि के बाद उन्होंने कृपा रखा गुरुदेव ने ये उनका महान कृपा है है। शिवानुग्रह से कम कुछ भी मैं चाहूंगा शिवान का अनुभव भी करें और हम उसके योग्य बने कुछ ऐसा करें जीवन क्योंकि सिर्फ बातें करने को बैठाना जरूरी है उसका चिंतन मनन निधित आसन करना जरूरी तो अगली बार से जैसे दादा नहीं कहा हम एक छोटा सा परिवार है क्या वा? क्या था? अपने बच्चे से बात नहीं करते पत्नी से या पिता से बात नहीं जब हम करते हैं सबसे तो तो राजवाड़े पर चर्चा तो करनी है और वो भी बिल्कुल सुंदर हम ना तो किसी को पता है न किसी को इम्प्रेस को तो अपनी इस बार की करना है कि किस आज की तारीख में हम इतने सौभाग्य शामिल है की माँ प्रभावी मेरे गुरुदेव उपलब्ध है जीवित है और ये दोनों चलता है प्रभादेवी माता जी ने एक वैद्य यार भी, भी वाले या से बोले उसको और पाया कि ये कल्याण करने के लिए रहेगी तो तो आशीर्वाद दे मिल गई माता जी हम जो हम की जो लेना है उसमें छोटे-छोटे हैं तो वो अपन जबरदस्ती पूरी नहीं काम उसमें करेक्शन है वो तो वो मैं खोलकर जो जो उसमें हैं अपन मैनुअली हाथ से कर लेंगे मन में प्रश्न तो आएंगे